स्व संवेद्योपनिषद स्व आत्म तत्व का संवेद्य अनुभव प्राप्त करना इस उपनिषद का प्रयोजन है इसमें एक ही मंत्र चार प्रखंडों में विभक्त है पहले प्रखंड में प्राणियों की उपमा जल बुद्धुत से दी गई है और कहा गया है जैसे जल का बुद्धुत जल में विलीन होकर जल के साथ एकाकार हो जाता है उसी प्रकार प्राणियों का समूह अमृत सागर स्वरूप पर ब्रह्म में विलीन हो जाता है परंतु ऐसी स्थिति ज्ञान प्राप्ति के बाद ही संभव होती है अधिकांशतया तो प्राणी अज्ञान से ही आवृत्त होते हैं दूसरे प्रखंड में बताया गया है कि सभी काल कर्मात्मक और स्वभावात्मक होते हैं यथार्थ में पाप पुण्य अच्छा बुरा कोई नहीं होता केवल मत अर्थात आत्मतत्व की निष्ठा की ही यथार्थता है इसमें परिनिष्ठित व्यक्ति के लिए मोक्ष नरक आदि कुछ भी नहीं होता तीसरे प्रखंड में तत्वज्ञान को गुहा में प्रविष्ट बताते हुए कहा गया है कि सामान्य जनों की इस मार्ग में प्रवृत्ति ही नहीं हो पाती साकार उपासना प्रधान लोग अज्ञान में भटकते रहते हैं तत्वज्ञानी को ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा कुत्ते गधे बिल्ली में चैतन्य तत्व की दृष्टि से कोई अंतर प्रतीत नहीं होता अंतिम चतुर्थ प्रखंड में सभी को आत्मतत्व संपन्न मानकर सबकी सेवा करने का मर्म समझाया गया है अंत में गुरु की महत्ता बताते हुए कहा गया है कि सब कुछ गुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है उनसे बढ़कर कोई भी नहीं यह तथ्य जानने वाला ही जीवन मुक्त हो पाता है ओम सर्वेशा प्राण बुद्ध बुद्धुदान निरंजना व्यक्तामृत निधो विलय विलास जे ते वृद्धिभते पुनर्भवनमो इस्था मृत्पींडे घटाना तत तो भवति वस्तो तो नोपद नोपयतव नित नपुराणम नो वेद नेतिहासा न जगदीति न ब्रह्म नो विष्णु नाथ रुद्रो ने बिंदु अग्ने मध्ये कले मध्यवसानेम यथावस्थित यथावस्थित ज्ञानम तोग आ आपुराणेती हास धर्म शास्त्रे सूचृता में अस्त ये तो मुग्धतरमुनी शवाच्य जीवबुद्बुदितादतायत गर्भा त्लोकोद्र भवति ओम प्राणी स्वरूप बुलबुलों पाली के बुलबुलों का निरंजन और अव्यक्त अमृत के सागर पर ब्रह्म में विलीन हो जाने की स्थिति प्रकट और सत्य है यह अवश्य ही होती है ब्रह्मलीन हो जाने वालों का पुनरागमन नहीं होता उनकी स्थिति मृत्यु का पिंड में कुंभ की तरह और धागों में कपड़े की तरह हो जाती है वस्तुतः वह न उपादान है न उपाधेय और न निमित्त ही है वह विद्या पुराण वेद इतिहास भी नहीं है न जगत है न ब्रह्मा न विष्णु न रुद्र न ईश्वर न बिंदु और न कला ही है आगे आदि मध्य और अंत में उन सब को प्राणियों को यथावस्थित ज्ञान नहीं होता क्योंकि वे आगम पुराण इतिहास एवं धर्मशास्त्रों में अभिमान धारण करने वाले होते हैं ऐसा इसलिए होता है कि वे जीव मुनि द्वारा उच्चरित किए गए श्रेष्ठ वचनों रूपी बुद्धबुद्धों द्वारा विनिर्मित होते हैं वहाँ उस संदर्भ में वैसों की ही प्रामाणिकता मान्य होती है वे तो अज्ञान से आवृत्त हैं बहुत प्रयत्न करने पर कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं फिर भी यह उक्ति प्रसिद्ध है कि वे सब जीव अज्ञानयुक्त हैं मुग्धतर हैं इहतेनाव्य जानेन नो किंच स्थित ज्ञान किंचिज्ज नएति यदस्थस्तिस्ति तत्ल कर्मात्मकद स्वभात्मक सुकृत नो दुष्कृतम अतएव सुमेरुदाता गोदाता गोघ ब्राह्मणघन सुरापाद पश्योहर पर गुरुपापनिष्ठ सर्वपनिष्ठ सामना तैश्च न गौह न ब्राह्मण न सुरा पश्य पर न गुरुपापी न लघु पापी मत एक तन्निष्ठा मत न निर्वाणम नो निरयी तदप्येश्लोको भवती यहाँ उस अज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं है और उस यथावस्थित ज्ञान से भी कोई प्रयोजन नहीं है जिसका अस्तित्व है उसका है जिसका अस्तित्व नहीं है उसका नहीं है ये सभी काल कर्मात्मक और स्वभावत्मक है पुण्य और पाप भी नहीं है अतएव मेरु अर्थात स्वर्ण दाता गोदाता अथवा गोहंता ब्राह्मणहंता सुरापाई डाकू चोर गुरु महान पाप तथा सर्व पाप निष्ठ ये सभी एक ही समान है उनके लिए न गौ है न ब्राह्मण है न शराब पीने वाला है न डाकू है न चोर है न बड़े पाप है न छोटे पाप है उनके लिए तो उनका मत सर्वपरि है क्योंकि मत में ही उनकी निष्ठा है मोक्ष और नरक भी उनके लिए कुछ भी नहीं है ऐसा इस श्लोक का अर्थ है तत्व गुहायां नवेष्ट मज्ञान सुदी ते त्राभिमान वर्तन पुष्प वचन मोहितास्ते सुरा भिष ग्रहण काले अपथ्याहित गुड़ादीना जननिया वंचिता देवता गुरुकर्मतीर्थ निष्ठाच इति इति केचिवैदिक वदी देवा इति केचिदेवा केचिदाशदेवता केचिदेवाचि श्रीमद मारमन इति नित्यं केचित् नृत्य केचित् मूर्खा वयम परम भक्तादंतंत पतंति चेक ते सर्वे ज्ञा ये तो ज्ञाती ये तत्विस्तको विशेष मत कचिक भेद मत ये विष्णु ऋद्राईश्वर से गच्छ तत्रो गर्भवा मारजारा कृमय मत एव न स्वा नौ न मारजार न कृमिण्तमा न मध्यम न ज घनिया तदप्येश शोकोती तत्व तद ज्ञान को गुहा में प्रविष्ट कहा गया है अज्ञानियों द्वारा किए गए अर्थात ज्ञान हेतु अपनाए गए मार्ग को श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि वे अभिमान सहित उस मार्ग पर चलते हैं वे पुष्पित अर्थात मुग्ध वचनों के द्वारा मोहित हो जाते हैं जिस प्रकार माताएं बच्चों को दवा खिलाते समय अपथ्य गुड़ आदि मिलाकर उन्हें दवा खिलाती हैं अर्थात अपथ्य गुड़ का प्रलोभन देकर औषधि खिला देती हैं उसी प्रकार अनेक देवों की उपासना गुरुओं के प्रति निष्ठा तीर्थ सेवन और विभिन्न सत्कर्म करने वाले भी इन्हें अर्थात देवों आदि को ठगते हैं अर्थात उनके उपर्युक्त कर्मों के पीछे भी उनके यही इच्छा रहती है कि हमारी सदगति हो कुछ लोग हम वैदिक हैं ऐसा कहते हैं अन्य लोग ऐसा कहा करते हैं कुछ अपने को समस्त शास्त्रों का ज्ञाता कहते हैं कुछ अपने को देव अनुग्रहवान कहते हैं कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम स्वप्न में अपने उपास्य देवता द्वारा बताई गई बात बता रहे हैं जैसे लोग चोरी का सामान मिलने आदि के विषय में बता देते हैं कुछ लोग अपने को देवता बताते हैं कुछ कहते हैं कि हम भगवान विष्णु रूपी कमल पर गुंजार करने वाले भ्रमर अर्थात वैष्णव हैं कुछ परम भक्त होने की प्रसन्नता में नृत्य करें तो करें कुछ मूर्खजन अपने को परम भक्त बताते हुए रोते हैं और पतित होते हैं जो भी इस प्रकार के हैं वे प्राय सभी अज्ञानी हैं जो ज्ञानी हैं और जो तत्वज्ञानी हैं उनमें परस्पर कौन वरिष्ठ विशेष है अर्थात कोई नहीं किन्ही का किन्ही से केवल मत में भी भेद दृष्टिगोचर होता है यह सर्वमान्य मत है कि जहाँ विष्णु ब्रह्मा रुद्र और ईश्वर जाते हैं वहीं कुत्ते गधे बिल्लियाँ और कृमि भी जाते हैं यह भी सर्वमान्य है कि कुत्ते गधे बिल्लियाँ और कृमि न उत्तम है न मध्यम है और न नीच है सबका सृष्टि में अपना अपना उपयुक्त स्थान है इस का श्लोकू न तब न कि शब्द न सर्वे शब्द न माता नीता नंधु न भारेन पुत्रो न मित्रो नो सर्वे तथा साधकूपद्द्दीजीवन्क्षुभ सत्यापुत्रो गृह धन सर्वभ्योदेय कर्माव न कार्यम धावाद्य निश्चय सर्वाद कर्तव्य गुरुद्वतमश्य कार्य यस्मदत प्रकाशित को न तस्पर स जीवन भवति स जीवन मुक्त येद एवं वेद इसलिए न तत्द है न कि शब्द है अर्थात प्रश्न और उत्तर कुछ नहीं है और न सभी शब्द भी साधकों को आत्म स्वरूप को समझने की आकांक्षा से और जीवन मुक्त होने की आकांक्षा से संत सेवा करनी चाहिए स्त्री पुत्र धन गृह सब कुछ उन्हें अर्पित कर देना चाहिए अर्थात उनके निमित्त उनका मुंह छोड़ देना चाहिए कर्माद्वैत नहीं भावाद्वैत करना चाहिए निश्चित ही सर्वाद्वैत करना चाहिए गुरु में द्वैत अवश्य करना चाहिए क्योंकि उनसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है उनके द्वारा ही संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है अर्थात गुरु की कृपा से ही सब कुछ जाना जाता है उनसे बढ़कर अन्य कौन है अर्थात कोई नहीं जो इस तथ्य को सम्यक रूप से जानता है वह जीवन मुक्त हो जाता है संवेद्योपनिषद समाप्ता